भाइयों और बहनों अभी मुझको सुनाया जाता है कि आप लोग महसूस करते हैं कि छः बजे प्रार्थना हम शुरू करते हैं वो भी कुछ देर हो जाती है होना चाहिए क्योंकि अभी भी दिन तो दो तीन मिनट छोटे ही हो जाते हैं हमेशा ऐसा करके प्रति मास पंद्रह मिनट कम होते जाते हैं तो दिसंबर की तेईस तारीख तक तो दिन को कम होना ही है तो अंधेरा जा दे जल्दी हो जाता है तो कल से साढ़े पाँच बजे प्रार्थना शुरू होगी आज का भजन तो आपने सुन लिया मेरा ख्याल है कि उस भजन का करूँ किस्सा मैंने आपको नहीं सुनाया है तो जो भजन माला बनाई है उसमें कितने भजन हैं उसका कुछ न कुछ इतिहास तो बढ़ा ही है वो कोई विनय चुने ऐसा तो है ही चंद मैने चुने हुए हैं लेकिन सारा का सारा संग्रह तो आश्रम में एक बड़े भक्त लेकिन संगीत शास्त्री तो थे उनका नाम तो खरी शास्त्री था उन्होंने ये भजन का संग्रह किया और उसमें उनको मदद थी काका साहेब की उसमें ये भजन भी था तो आश्रम में एक मेरा भतीजा मगनलाल लाल गांधी था उसने दक्षिण अफ्रीका से ही अपना सर्वार्पण आश्रम को कर लिया ऐसे तो बहुतों ने किया वो कोई एकला, अकेला अकेला मगन था मगनलाल था ऐसा नहीं लेकिन वो मेरे साथ रहा हम तो इंसान पड़े हैं तो कितना भी थोड़ा सा भी लंबा हो जाता है तो हमको ऐसा लगा कि इतना तो उस समान में लड़ाई तो चल रही थी सत्याग्रह के मार्फत स्वराज हासिल करने की थोड़े बरस बीत गए तो वो तो कई लोग थे उनको चोट लगी कि अभी तक स्वराज हमको नहीं मिलता है तो उसमें कोई भी हमारी गलती होगी और वही अच्छा है आदमी को ऐसा ही मानना चाहिए कि कोई चीज टेरी हो जाती है तो ऐसा नहीं कि हाँ वो टेरी होती है उसका, उसका सबक तो हमारा पड़ोसी है हमारा भाई है हम नहीं है ये एक रास्ता है दूसरा और वो शुद्ध रास्ता नहीं वो अशुद्ध रास्ता है कि दूसरों पर सब दोष डालते हैं या तो हम ऐसा करेंगे कि कुछ भी टेरा हो जाता है हो सकता है कि दूसरों का भी उसमें दोष हो लेकिन हमारा तो है ऐसा कहकर जितने भक्त हो गए हैं उन्होंने तो यही कहा तो तुलसीदास जी तो वही कहते हैं तुलसीदास जी है क्या रसोभदास मौसम कौन तो वो कहते हैं है? कि मौसम कौन कुटीर कल खल का कि मेरे जैसा कुटिल कौन है खल कौन है कमी कौन है तुलसीदास जी तो ऐसे लिंक है सूरदास ऐसे लिंक हमारी दृष्टि से लेकिन अपनी दृष्टि से उन्होंने ये माना क्योंकि जितने वो ईश्वर से दूर रहते थे और कुछ भी उनसे भी तो कुछ गुसाई होता होगा तुष्ट तो भले अपने भाई बंधु हो पत्नी हो लड़के हो कोई भी दोस्त हो या तो कुछ भी ऐसा हो तो ऐसे पीछे उसके दिल में से आह बाहर कि मेरे जैसा कुटिल कौन खल कौन कामी कौन ऐसा उन्होंने कह दिया वो अच्छा है कि हम हमेशा अपना दोस्त को ढूंढते रहे तो ये भी ऐसा है कि अजहुन नित्य से प्राण कठोर के अब तक भी ये कठोर प्राण निकलता नहीं है क्यों कि अब तक मुझको ईश्वर का दर्शन नहीं होता है तो वो बहुत दफा मोगनलाल तो उसका सुर अच्छा था वो तो खड़े शास्त्री तो संगी वो तो शास्त्री ही संगीत शास्त्री से वही हमेशा भजन तो गाते थे लेकिन बार दफा घरे शास्त्री हासिल नहीं करते थे नहीं तो इसे कहीं भेजे या तो बीमार भी, भी पड़ी, तो मगनलाल, लाल तो वो तो कोई शास्त्र नहीं था लेकिन उसका कंठ अच्छा था तो वो गाता, तो मुझको अभी भी मेरे कान में वो भजन गूंजता है तो उसने ये शुरू किया तुम्हें तो समझ गया कि क्यों उसने शुरू किया क्यों क्यों कि वो तो वो स्तंभ तो था आश्रम को चलाने में और आश्रम को चलाने में एक पहाड़ सा था बहुत मजबूत था और कोदारी चलाता था अपने आप तो सबसे आगे चला जाता था ऐसा उसका शरीर था दक्षिण अफ्रीका में यहाँ आया तो कोई बीमारी तो ऐसी नहीं रही उसको कभी लेकिन वो शरीर उसका क्षीण हो गया क्योंकि यहाँ वहाँ जो बोझ लगता था वहाँ भी बोझ तो था वहाँ भी सत्याग्रह चलता था लेकिन यहाँ तो एक अनोखी चीज़ थी करोड़ों के बीच में काम करना है और पीछे रचनात्मक कार्य करना उसका सब बोझ उस पर पड़ता था और हमें तो हमेशा समझाता था कि बगैर रचनात्मक कार्य के स्वराज क्या चीज़ हो सकती है मिला तो भी क्या और वो आज हम सिद्ध करते हैं फिर तो मिला तो भी क्या ऐसे तो कह ही सकते हैं स्वराज तो, तो मिला लेकिन उसकी क्या कीम्मत है कितनी कीम्मत है और नईवत है वो आज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं अगर वो वो रचनात्मक कार्य जैसा उस वक्त कल्पना थी पीछे की वो तो कल्पना भी तो बढ़ गई लेकिन उस वक्त भी ठीक तो, तो काफी थी इतना अगर कर ली तो आज हिंदुस्तान का इतिहास अनोखा होने वाला था इसमें उसको कोई शक नहीं तो उसने ये शुरू किया तो क्या उसका जो तो भगवान था उसका भगवान तो स्वराज में था उसका स्वराज तो रामराज्य था तो जब राम राज्य मिल जाता है तो हमको भगवान का दर्शन मिला भगवान कोई शरीर तो है ही नहीं कि शरीर लेकर हमारे सामने खड़ा रहता है वो तो कहते हैं हमको तो चतुर्भुज मूर्ति है संघ गदा चक्र पद्म वो सब है वो सब हमारी कल्पना है ईश्वर के पास में संघ गदा है चक्र है वो तो अशरीर है वो निरंजन है वो निराकार है और देहातीर है तो उसको देह कहां से लेकिन मनुष्य अपनी कल्पना कर लेता है तो विषय मानता है तो विषय हमारा भगवान कहां दिखे तो हमारे कर्मों में ही दिखे कर्म कैसे कि कुछंद है स्वच्छंद है वो तो कहीं कर्म नहीं है उसका नाम कर्म कहा जाता है कर्म तो एक ही है कि जो यज्ञ बचे यज्ञ समझकर कुछ कर्म कर तो उसमें तो भगवान की स्थापना हम करते हैं अपने कर्म में कैसा भी हो लेकिन यज्ञ रूप है तो उसमें भगवान की स्थापना करते हैं जैसे कि एक आदमी चरखा चलाता है सूट काटता है तो सूट का प्रत्येक धागा में वो भगवान का दर्शन करता है या तो करती है किस शरण से कि जब उसके दिल में ऐसा है कि मैं वो सारी दुनिया के लिए है हमारी दुनिया भारतवर्ष है तो भारतवर्ष के जितने जितने गरीब हैं जिसको खाने का भी नहीं मिलता है उनके निमित्त से तो पिछे दरिद्र नारायण के निमित्त से हम काटते हैं तब हम इस एक एक धागा निकालते हैं उसमें हम भगवत दर्शन करते हैं तो वो दर्शन तो होता नहीं था स्वराट तो दूर रहा भरती आती जाती थी तो उसको ये लगा अरे यहाँ में पड़ा हूँ आश्रम में चलाने में कोई मैं गलती तो नहीं करता हूँ तो उसका पीछे आ निकलकर कर वो गाता था बास लगा कि अजहों निकले प्राण कठो जब तक भी भगवान का दर्शन नहीं होता है तेरा दर्शन नहीं होता है तो भी मेरे प्राण नहीं चले जाते पीछे वो क्या कहता है वो वो अजहों के नाम भी क्या चार ही प्रहर तो चारों युग बीते के चार प्रहर तो एक रात्रि बने चार प्रहर के रात्रि बने शको तो चार प्रहर में भी मुझको कुछ होता ही नहीं है और प्राण तो भी खड़े हैं वो कैसी बात है तो वो वो चार प्रहर के वो चार युग कैसे लंबे लगते थे उसको मुझको भी लंबे लगते थे अच्छे इतनी हम मेहनत इतना लोग शक्ति अपनी बताते हैं लेकिन अब तक हमको स्वराज नहीं मिला तो बस ऐसा ही हो गया कि पंद्रह अगस्त को स्वराज मिल गया माना उसको मैं तो स्वराज मानता मेरा मेरी व्याख्या का वो स्वराज कभी हो नहीं सकता है तो मेरी व्याख्या के स्वराज में तो हम एक दूसरे को भाई भाई समझकर कर बैठे हमारे दुश्मन कौन हो सकते हैं तो क्या हमारे भाई दुश्मन होंगे मुसलमान के दुश्मन हिंदू सिख और हिंदू और सिख के दुश्मन मुसलमान या तो उन दोनों के, तो कोई भी, के कोई दुश्मन हो सकते। हम तो दुनिया में किसी को दुश्मन बनाना नहीं चाहते हम किसी के दुश्मन बनना नहीं चाहते वो मेरे स्वराज की व्याख्या बन जाती तो वो स्वराज तो अभी भी नहीं आया है लेकिन उस जमाने में जब मगन लाल ने कहा तब तो यही था कि अब तक मुझको भगवान का दर्शन नहीं होता है ये बात मैं आपको क्यों करता हूं कि मैंने एक दफा तो आपको थोड़ा सा कि हम अगर सचमुच ऊपर जाना चाहते हैं, आज तो हम गिर गए हैं। और अभी भी शायद गिरते जाते हैं जब तक हमारे दिल में खून भरा है द्वेष भरा है हम मुसलमान को देखकर कर भड़क जाते उसको हम दुश्मन मानते और कब उसको मार डाले कब उनको यहां से निकालते कब वो मस्जिद में ईश्वर को भजता है तो उसमें कुछ गुना है तो चलो उस मस्जिद का हम मंदिर बना दें। मुसलमान है तो ऐसा मैंने कहो मंदिर है मंदिर क्या चीज है खुला को देखना है ईश्वर का दर्शन करना है तो मस्जिद में जाओ तो मंदिर को ढा दे या तो मंदिर की मस्जिद बनावे तो दोनों गुनेगा ऐसा अगर हमारा दिल में रखे हम एक दूसरे को दुश्मन माने जैसा मुसलमान करता है वो हमको बुरा लगे और हम करें वो उसको बुरा लगे तो विशेष स्वराज कैसे हो सकता है लेकिन आज हम ऐसे बन गए हैं तो मैंने सोचा कि उसमें से हम इस अंगार में से निकलना चाहते हैं तो कैसे निकलें मैंने तो मेरा, मेरा जो, जो प्राणार्पण है वो तो कह दिया है कि या तो दिल्ली में सब जिस जगह पे गया है ऐसा काम के लिए वहां करूं तो मरू तो किया तो नहीं है हाँ वो तो ठीक है क्या अभी तो दिल्ली में कोई हमेशा लड़ाई की खबर नहीं आती जो लगता है कि अच्छा भाई भाई जैसे पड़े ही हिंदू मुसलमान है ही नहीं वो तो मन को धोखा देने की बात है मेरी तलीफ पोली वजह से हम एक दूसरों से लड़ते नहीं हैं लेकिन आज इस मदरस में वो तो चंद मुसलमान है तो है लेकिन उसके दिल में ऐसा होगा अगर मुसलमान है तो मेरे दिल में ऐसा होगा मैं समझ जाऊँ कि यहाँ मुसलमान है तो यहाँ तो, तो मेरे देश थोड़ा कोई आप किसी को मारने वाले है किसी को मारे तो उससे पहले मुझको मारना होगा लेकिन दिल में अगर आपका ऐसा रहे या तो कोई उसका अपमान करे घृणा भी करे तो मुझको तो बुरा लगेगा ना तो यहाँ तो मेरे पीछे बैठे थे तो मैंने कल शेख अब्दुल्ला साहब वो तो हमारे दोस्त हैं उनके साथ दूसरे कश्मीरी मुसलमान थे वो जो पंडित भी उनके साथ थे वो हमारे शफी साहब उसका भाई को किसी ने काटता था मसूरी में बेगुना आदमी था वो तो खादिम था हमारा उसकी विधवा वो बेचारी यहाँ आकर बैठी थी लेकिन मुझको ऐसा लगा कि हाँ किसी के दिल में घृणा होगी तो, तो मुझको बड़ा बुरा लगेगा ऐसा मेरी दिल में लगता है और ऐसा बन गए हैं हम तो इसलिए मैंने सोचा कि तो मैं कह तो दूँ आप लोगों को कि मैं वो करुण कथा को खोलना नहीं चाहता मैं बताना नहीं चाहता हूँ मेरे पास तो बहुत बाटें तो भरी है वो आपको बताकर मैं क्या करूंगा? लेकिन उसमें से जो निचोड़ निकालता हूं वो तो बता दूंगी एक वक़्त तो मैंने कह दिया है कि हम ऐसे बने अगर उस भगवान का दर्शन हम करना चाहते हैं और हम मगरनाथ के जैसे गा सकते हैं जिससे कि जब तक वो भगवान का दर्शन हम नहीं करते हैं तब तक हमको ऐब लगती है कि तब के प्राण क्यों नहीं निकल जाते हैं। ये ऐसा गाना वो दिल से बड़ी बात है तो अगर ऐसी आह हमारे दिल में से निकले तब के पीछे पहला उसका कदम ये है कि हम अपने दोषों को बाहर सा देखें और दूसरों के दोषों को तो आज कहो कि मुसलमान दोष से भरें हम दोनों जोश से भरें इसमें कोई बदल नहीं सकी लेकिन उसको एक दूसरों का प्रमाण बनाने के लिए क्या करना चाहिए मुझको तो ये मैं समझ लूँ आपको क्या करना चाहिए तो ये सब समझ लें कि हम अपने दोस्त को जाहिर करेंगे सारी दुनिया के सामने रखेंगे उससे हमारी नदामत दुनिया नहीं करेगी कोई नहीं करेगा इससे दुनिया ऐसे ही समझेगी कि तो भले आदमी इसलिए वो अपना दोषी देखते हैं दूसरों का दोषी देखना नहीं चाहते इससे हम गिरते नहीं हैं इससे हम बुझदे नहीं बनते हैं इससे हम चे जाते हैं हम बहादुर बनते हैं तो मेरा ऐसा है कि न कि अगर उस भगवान का हम दर्शन करना चाहते हैं तो जिसका नाम मैंने आपको कहा कि राम राज्य या तो ईश्वरी राज्य अगर ईश्वर का राज्य की हम स्थापना इस हिंदुस्तान में करना चाहते हैं तब मैं आपको कहूँगा कि हमारा प्रथम कार्य ये है कि हम भी अपने दोषों को बाहर जैसा देखें और मुसलमानों की दोषों को कुछ नहीं बहुत किया ऐसी बात नहीं है मैं कोई कोई वो छुपा कर नहीं रखना चाहता मैं नहीं जानता हूँ ऐसा थोड़ा है लेकिन जानते हुए भी मैं नहीं इस तरह से देखना चाहता हूँ क्योंकि मैं देखूँ मैं दीवाना बन जाऊँगा और पीछे हिंदुस्तान की खिदमत नहीं कर सकूंगा। भारतवर्ष को उनसे एक इंसान ले जा सकता है तुम्हें तो, तो नहीं ले जा सकूंगा। लेकिन जब मैं ये समझूं कि मेरे दोषों को तुम्हें सारी दुनिया के सामने रखू जिस जो मेरे प्रति गृणा करते हैं उसको दुश्मन मानते हैं अपने को दुश्मन मानते हैं मेरे उनके दोषों को मैं देखना नहीं चाहता हूँ क्यों नहीं देखना चाहता हूँ क्योंकि भगवान तो देखने वाला है भगवान तो इंसाफ करने वाला है आज मुझको दो थप्पड़ खींच कर मार दे मेरे कान काट ले मुझको मेरी गर्दन काट ले तो क्या हुआ उससे मुझो तो मरना तो है किसी न किसी तरह से मुझको बैठा भी होने वाली है तो मैं उसको तो भूल जाऊँगा लेकिन मैं कुछ भी करूँ उसको मैं कभी ना भूलूँ तो क्योंकि वो भूलूँ तो मैं भगवान को भूल जाता हूँ तो मैं आज तो इसी चीज़ को बार बार आपको सुनाना चाहता हूँ कि आप अपनी दिलों को ऐसा साफ करें कि पीछे सारी दुनिया में से कोई भी मुझको कहने वाले नहीं मिले आज मैं गया था तो मुझका पूछा कि क्यों तो दिल्ली में कैसा है तो मुझको वो अपना सर को झुका कर लेना पड़ा भाई दिल्ली को अभी हिंदू मुसलमान का दिल तो एक तो नहीं बना दिल तो अभी जुड़ा पड़ा है हाँ ये ठीक है एक दूसरे को नहीं है तो मिलिट्री पढ़ी है पुलिस पढ़ी है वो सरदार जी सब इंतजाम करते हैं जवाहरलाल जी इंतजाम करते हैं काटते नहीं है उससे क्या हुआ ये तो अंग्रेज़ों के जमाने में जैसा हम करते थे ऐसा ही ना लेकिन हमारा दिलो दिल मिल जाए तब तो हम बने और तब तो पिछले मैं उड़ूंगा, आज तो मैं मेरी मेरी जो पाँख है वो तो कट गई है अगर मेरी पाख आ जाए तब तो मैं उठ पाकिस्तान चला जाऊँगा वहाँ मैं देखूँगा कि हिंदू ने क्या गुना किया है सुख सिख ने क्या गुना किया भी है तो क्या हुआ अपना मकान है वहाँ क्यों न बैठे लेकिन आज मैं किसको कहूँ किस मुझसे कह सकता हूँ इसलिए मैं तो आपको सबको समझाना चाहता हूँ कि अगर हम ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं मान हिंदुस्तान में सच्ची स्वराज की स्थापना करना चाहते हैं और एक दिन होकर सारी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान कोई गिरा हुआ मुल्क नहीं है क्या तो जानी जाता है एक तो हम ऊँचे जाते हैं हमारे में आज भूख है प्यास है कपड़े नहीं है वो सब खैर हो जाएगी क्योंकि हमको वक्त मिलेगा उसमें हम अपना वक़्त को दे दें और पिछले दुनिया चले दुनिया हमारी ओर देख रही है कि अगर एशिया को ऊँचे बेचना है अगर अफ्रीका के शीघ्रों को ऊँचे चढ़ना है तब तब तो पीछे हिंदुस्तान को जाना है तो आज हिंदुस्तान वो एक मध्य बिंदु बढ़ गया है एशिया का अफ्रीका का और कहो कि यूरोप का भी आज तो कि अगर हिंदुस्तान कुछ कर पाए तो उसमें से दुनिया आश्वासन लेगी, दुनिया को कुछ आज तो दुनिया बस ठंडी से कहाँ पुटती है तब इसे दुनिया को गर्मी आने वाली है कि हाँ ठीक है हिंदुस्तान में से हमको गर्मी मिलती मेरी तो भगवान से ये प्रार्थना है आप लोग उनसे प्रार्थना है कि हम इस तरह से अपना वरताव रखें कि जिस तरह से हमको भी गर्मी मिले और सारी दुनिया को भी गर्मी मिले एशिया के लोग जो हमारी ओर देख रहे हैं अफ्रीका के लोग जो हमारी ओर देख रहे हैं सबको ऐसा लगे कि हाँ अभी तो कुछ होगा मेरी उसी उम्मीद है कि अभी तो कुछ होगा ऐसा सारी दुनिया मानना शुरू कर दे बस